कुछ मजबूरियां हैं कुछ बंधन हैं, निकल नहीं पाए लेकिन तुम तो बड़े भाग्यशाली हो पूरी पूरी कथा का आनंद ले रहे हो इस प्रकार अभिनंदन कर दिया तो भी नहीं आ पाए कथा सुनने लेकिन तुम्हें भी वो लाभ मिल जाएगा अब दूसरा संवाद सुनो क्यों भैया दिख नहीं रहे हो शाम को तो रोज आते थे पहले बोले हम जरा कथा सुन रहे अच्छा भगत हो गए यार बड़े भगत हो गए यार थोड़ा थोड़ा हमको भी देना पुण्य जितना भी बटोर रहे हो थोड़ा हमको भी दे देना हम जैसे पापियों का भी ध्यान रखना अब ये सब बातें करता है पान चबाते हुए जैसे भैंस जुगाली करती है अब पान चबाते हुए थोड़ा हमारा भी ख्याल करना इतना पुण्य कमा रहे हो यार थोड़ा तो तू जुगाली कर ले पहले भाई तू तो जुगाली कर ले नंदंती जो श्रवण स्मरण कीर्तन नहीं कर पाते तो कम से कम जो कर रहे हैं उनका अभिनंदन करें तो वे भी अविलंब भव समुद्र से तारने वाले आपके चरणार विंद का हे प्रभो दर्शन कर लेते तय पश्यंती अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमुज क्या प्यारा श्लोक तो हम यह चर्चा कर रहे हैं कि श्रवण जैसा सुख नहीं बड़े सौभाग्य की बात हर प्रकार से तुम लोग फायदे में हो यदि आठों दिन नहीं आना चाहो केवल दो ही दिन हाजिरी लगानी तो भी स्वतंत्र पूरी कथा सुननी है लेकिन कोई काम निकल आया तो बीच में से फिर छोड़कर चले गए तो भी तुम स्वतंत्र एक घंटा लेट भी आए तो कोई पूछने वाला घड़ी देखी है अब आ रहे हो तीन से सात तीन से सात का टाइम है ऐसा तो कोई कहने वाला पूछने वाला है नहीं आपको और हम लोग यहां थोड़े से भी लेट पहुंचेंगे बगल वाले के पास बैठ के कितने बजे तुम्हारी घड़ी में कितने बजे तो मिला ले मिला ले उससे मिला ले और हम तो फिर आए तो फिर सात बजे ही उठना है बीच में से उठ नहीं सकते ये कोई कम बंधन नहीं है तीन दिन के बाद फोन आए कि भाई आपकी जरूरत है तो हम बाय बाय टाटा बाद में मिलेंगे ये करके हम प्लान नहीं ले सकते फिर वो तो एक मार्च तक यही पूरा हो गया बंधन और बोलने में यदि हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए कि प्रहलाद की जगह ध्रुव बोल दिए कि ध्रुव की जगह प्रहलाद बोल दिए तो तुम तुरंत गलती करी गलती करी स्लिप ऑफ टंग हिरण्य हिरण्यकशिपु बोलना चाहिए था प्रहलाद बोल दिए आप लोग तुरंत हमारी भूल को पकड़ लोगे लेकिन आप सही सुन रहे हो कि गलत हमको क्या पता आप लोगों की भूल हमारी पकड़ में नहीं आएगी जल्दी हा हिलाते तो सब है यू सिर तो लगता है कि सब समझ रहे हैं लेकिन सही समझ रहे हैं कि गलत समझ रहे हैं वो जल्दी पता नहीं चलता एक जगह एक कथाकार कथा कर रहे थे और बड़ी करुण कथा थी उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे बड़े ही वो भावा भावार्द हो गए थे बहुत रो रहे थे तो सामने एक बुढ़िया भी बोल बैठकर सुन रही थी वो भी बहुत रोए बहुत रोए रूमाल निकाल करके महाराज के साथ बहुत रोए तो जब कथा पूरी हुई तो शास्त्री जी नीचे उतरे और कहा कि माई सब लोग कथा सुनते लेकिन तुम्हारे जैसा भाव किसी में नहीं है तुम इतनी रोई आज कथा में इतनी रोई और फिर मैं तो संभल गया मैं और भी कथा कर रहा था लेकिन तुम तो रोए ही जा रही थी मैं जितना नहीं रोया उतनी तुम रोई इतनी भावुक हो तुम इतनी भावुक हो क्या बात है प्रणाम तुम्हें तो बुढ़िया बोली महाराज हमारे एक भैंसा था छोटा और वो भी लगातार इसी तरह बोलता रहा बोलता रहा रहता रहा, तीन दिन में मर गया बेचारा आपका क्या होगा तो बोलो वो वो वो चिंता कर रही थी बेचारी वो चिंता में चिंता में रोई जा रही थी तो शास्त्री जी को लगा कि ओ बाप रे, वो वहां भैंसा और यहां तुलना भी तो देखो इसकी वो भी बहुत चिल्लाया बस बोलता ही रहा बोलता ही रहा श्रवण जैसा सुख नहीं तो यह मीठी है दवाई कोई मजबूरी नहीं आपकी मस्ती है आप आए हो बैठे हो सुन रहे हो आपकी मस्ती श्रोत्र मनोविरात कान को और मन को आनंद देने वाली है और तीसरी बात कहते हैं परीक्षित जी कि यह दवाई यह औषधि मुंह से पीने की नहीं है कान से पीने की औषधि मुंह से तो पिलाया जाता है कान से पिया जाता है और चौथी बात कि दवाई का देने वाला बैद डॉक्टर लालची नहीं होना चाहिए वरना ऐसी दवाई देगा रोग न जाएगा रोगी भी नहीं जाएगा धंधा चलता रहे एक शहर में बैत जी रहते थे अब आज <laughs> बैच जी ने अपने लड़के को डॉक्टर बनाना था और डॉक्टर वो गया अमेरिका और डॉक्टर बनकर के आया और स्पेशलिटी करके आया और जब आया तो फिर बैच जी ने उसका बड़ा स्वागत किया और उसके लिए बड़ा सा अस्पताल बनवाया और उसमें उसकी प्रैक्टिस शुरू हो गई फिर कहा बेटा अब तो तुमने सब संभाल लिया है अब आ, हम थोड़ा तीर्थ यात्रा बोले पिताजी बिल्कुल अब आप रिटायर्ड अब मैं सब हूँ ना मैं संभाल लिया हूँ और पिताजी की तो छोटी एक वो दवाखाना था औषधालय था बैद जी का और इसने तो सुंदर सा अस्पताल बनवाया डॉक्टर बना है और ऐसा ऐसी डिग्री तो नगर में किसी के पास नहीं थी इतना बड़ा डॉक्टर बनकर के आया तो बोले पिताजी आप बिल्कुल जाइए तो पिताजी और माताजी दोनों चले गए हरिद्वार वहाँ दो महीना रुकना है भजन करना है सत्संग करना है बोले आप आराम से वहाँ रहिए भजन करिए यहाँ की कोई चिंता नहीं अब 10-15 दिन के बाद नगर से ठाए वैद जी से मिलने तो वैद जी तो थे नहीं लेकिन उसका लड़का ये डॉक्टर बना हुआ बोले आपके पिताजी नहीं हैं बोले ना वो गए हैं हरिद्वार वहाँ दो महीना रहने वाले ओ, नगर सेठ जी बोले कि तब तो बड़ा समस्या हुई बोले क्या समस्या हुई सेठ जी बोले मुझे एक फोड़ा हुआ है बहुत साल से फोड़ा है वो और बैद जी मेरी दवाई करते हैं दस साल से दवाई करवा रहा हूँ मिटता ही नहीं है तो उस डॉक्टर लड़के ने कहा अच्छा तो मैं देख लूँ अब देखो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते रहे मैं तो एलोपैथी वाला हूँ आदमी यदि आप कहे तो मैं बोले हाँ बेटा देख ले हमें तो मिटने से काम है तो उसने कहा कि यहां सो जाइए अपने कंसल्टिंग रूम में ले गया सुलाया थोड़ा देखा और फिर का ठीक हो जाएगा आप बिल्कुल चिंता मत करिए केवल छोटे से ऑपरेशन की और थोड़ी दवाई आप कल आ जाएगा दूसरे दिन उसने ऑपरेशन कर दिया छोटा सा ऑपरेशन था और फिर ड्रेसिंग के लिए दो चार दिन बुलाया और मरम वगैरह दे दिया थोड़ी दवाइयाँ दी पंद्रह दिन में एकदम ठीक तो नगर सेठ बोले कि बेटा तू अमेरिका जा कर के बहुत पढ़ करके आया इतना बड़ा डॉक्टर बनकर के भला हो तुम्हारा मैं 10-15 साल से हैरान हो रहा था 10 साल तो तुम्हारे पिताजी की दवाई ले रहा था मेरा फूड़ा मिट ही नहीं रहा था और आज तूने 15 दिन में मेरा फूड़ा ठीक कर दिया कितना पैसा अरे बोले सेठ जी आप पुराने मित्र जैसे हैं पिताजी के आपकी तो कुछ नहीं लेना है बस तो सेठ जी आशीर्वाद दे करके चले गए और जब दो महीने के बाद बैच जी आए हरिद्वार से तो सेठ वो नगर सेठ बोले बैद जी जो आप नहीं कर पाए वो आपके बेटे ने कर दिया दस साल आपने मेरी दवाई करी मेरी चिकित्सा करी मेरा फोड़ा नहीं मिटा आपके बेटे ने पंद्रह दिन में मिटा दिया बहुत बड़ा डॉक्टर बनकर के आया है मैंने बहुत आशीर्वाद दिया तो बैद जी बोले हाँ हाँ सही है बेटा बहुत पढ़ करके आया बहुत बड़ा आदमी बनकर आया और जब बैच जी घर पर आए तो अपने डॉक्टर बेटे को पहले एक जोर से थप्पड़ मारा तो उसने कहा कि क्या हुआ पिताजी बोले नगर सेठ का फोड़ा मिटा दिया बोले उसमें कुछ नहीं था पिताजी बोले मैं 10-12 साल से बोले आप दवाई करते होंगे लेकिन उसमें ज्यादा ऐसी कोई बात ही नहीं थी मैंने ऑपरेशन कर दिया और फिर बस ड्रेसिंग करी थोड़ी दवाई दी पंद्रह दिन में ठीक हो गए बोले ठीक है ठीक है लेकिन बोले यह बताओ आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा बोले पागल उसी फोड़े ने तुझे डॉक्टर बनाया है। वरना मेरे पास कहा इतने पैसे थे कि मैं तुझे अमेरिका पहुंचू नगर सेठ तूने नमक हरा नहीं करनी चाहिए तुझे आभार मानना चाहिए नगर सेठ के उस फोड़े का जिसने तुझे डॉक्टर बनाया खैर अब तो तू डॉक्टर बन गया इसलिए मिटा दिया तो कोई बात नहीं बैद यदि लालची है तो ऐसी दवाई देगा दर्द भी न जाए दर्दी भी न जाए धंधा चलता रहे लेकिन भगवत कथा रूपी औषधि के देने वाले वैद्य सुखदेव सनत कुमार जैसे परमहंस महापुरुष वे तो लालची नहीं है निवृत्तर शीय वे निवृत्त कृष्ण है तृष्णाओं से रहित कौपिन का भी जिनको भान नहीं ऐसे निवृत्त कृष्ण महापुरुष रहित महापुरुषों के द्वारा दी गई यह औषधि है और यह कौन कह रहे हैं राजा परीक्षित कह रहे हैं देखो औषधि का अभिप्राय पूछो, कि वो कैसी है उस औषधि का सेवन करने वाले रोगी से पूछो बैद यदि अपनी औषधि की प्रशंसा करे तो स्वाभाविक है उसमें कौन सी नई बात है? लेकिन कोई रोगी यदि कहे कि इनकी दवाई बहुत अच्छी वैद जी बहुत अच्छे इनकी दवाई बहुत अच्छी तो यहां पर यह जो अभी ये जो अभिप्राय है वो सुखदेव जी का अभिप्राय नहीं है ये परीक्षित जी का अभिप्राय वे कह रहे हैं निवृत्तरशी ही उपगीयमात्वषधात श्रोत्र मनोभिरात कवत्तम श्लोक गुणानुवादातर विना तो कलो भागवती वार्ता भव कल काल में यह भगवत कथा भवरोग का विनाश करने वाली है नाश नहीं विनाश यानी जड़ से खत्म कर देती है रोग को कहते हैं वो एलोपैथी में दबाने वाली बात होती है रोग को यहां तो जड़ से उसको मिटा देने की बात है भवरोग विनाश नहीं तो इस अर्थ में यह कथा जो है वो उपदेश नहीं है उपचार है उपचार तो बहुत गंभीरता के साथ कराना चाहिए कथा कोई शौक की बात नहीं हमको कथा सुनने का शौक है ना ये, ये हॉबी नहीं है चिकित्सा आवश्यक है सबसे बड़ा रोग भवरो और हर रोग के सिम्टम्स होते हैं ना लक्षण होते हैं। वैध डॉक्टर पूछते हैं आपको क्या हो रहा है तो हम वैध डॉक्टर से कुछ छुपाते नहीं जो भी हो रहा है जो भी समस्या है हम कह देते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो सदगुरु भी वैध है उसके पास जाकर के हम कुछ छुपाए नहीं बता दें क्या हो रहा है क्या तकलीफ है तो बिना कुछ छुपाए कह देना चाहिए हमारे मन में बहुत विकार उठते हैं ईर्षा बहुत होती है कोई आगे निकल जाए किसी का बड़ा सम्मान हो रहा हो किसी की प्रशंसा होती हो हमसे सुना नहीं जाता ईर्षा है अभिमान है काम विकार है जो भी है वो सब प्रकट कर देना चाहिए बैद से रोग छुपाना नहीं चाहिए इसलिए मौसम कौन कुटिल खलकामी सम कौन कुटिल खलकामी खल जिन तनु दियो ताही बिसरा ऐसो नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी तो संसार का रोग है ये ये सब उसके सिम्टम्स है लोभ होना अभिमान होना विकार का होना ईर्षा का होना काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये सारे लक्षण संसार रूपी रोग के हैं और उस रोग को मिटाने के लिए यदि कोई औषधि है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा कलौ भागवती वार्ता भव रोग विनाशी तो भैया उपचार के हिसाब से सुनिएगा केवल उपदेश सुनने के हिसाब से हम चिकित्सा के लिए आए और उसी गंभीरता के साथ यहां पर बैठना चाहिए तो जिस प्रकार वहां शस्त्र क्रिया होती है ऑपरेशन कह देते हैं डॉक्टर ऑपरेशन अनिवार्य है तुरंत कराना चाहिए तो वो शस्त्र क्रिया है ये शास्त्र क्रिया है वहां शस्त्र क्रिया होती है यहां शास्त्र क्रिया की बात है नियम ऐसा है कि भाई उसमें तो आपको एडमिट होना पड़ेगा ऑपरेशन है ओपीडी वाला काम अब नहीं चलेगा एडमिट होना पड़ेगा तो आप एडमिट हो जाइए सात आठ घंटा चलने वाला ऑपरेशन हो तो भी उसको मेजर ऑपरेशन कहते हैं और हम बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं यदि आठ घंटा चलने वाला ऑपरेशन मेजर ऑपरेशन कहलाता है तो आठ दिन चलने वाला ऑपरेशन कितना मेजर ऑपरेशन है सोचिए इसको पूरी गंभीरता से लीजिए और ऑपरेशन थिएटर में पहले ऑपरेशन से पहले सब फ्यूमिकेट करना पड़ता है वो दवाई छिड़क देते हैं सब जंतु मुक्त कर देते हैं नहीं तो कहीं इन्फेक्शन न लग जाए तो फ्यूमिकेट करते हैं पूरा इसलिए कथा के आरंभ में ये मंगलाचरण जो है और हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम, राम राम राम हरे हरे ये जो महामंत्र का संकीर्तन हम करते हैं वो कलयुग के जंतुओं को खत्म करने के लिए फ्यूमिगेट करते हैं ऑपरेशन थिएटर को यह बहुत बड़ा ऑपरेशन थिएटर है और सबसे महत्वपूर्ण बात ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बाद में आते हैं पेशेंट को पहले लाया जाता समझे इसलिए टाइम से आया करो पेशेंट को पहले लाया जाता सब तैयारी हो जाए फिर डॉक्टर साहब आते यू फॉलो माय पॉइंट बड़ी ही गंभीर बात है और लास्ट में जो हम संकीर्तन करते हैं वो ऐसा ही है जैसे वो स्टिचेस ले रहा हो डॉक्टर ऑपरेशन के बाद और जहां तो जैसे ही संकीर्तन शुरू करते हैं तो कहीं लोग कहते हैं ओ कथा पूरी हुई अरे अभी स्टिच ले रहे हैं भाई और तुम भागे जा रहे हो अभी पूरा सिल तो लेने दो ये खतरनाक खेल खेल रहे हो इस इस भाव से उपचार के हिसाब से ही हम इस अनुष्ठान में समवेद हों सम्मिलित हों और बुरी गंभीरता के साथ आइए फिर से एक बार वो महामंत्र फ्यूमिगेशन महामंत्र के द्वारा जरा कलियुग के जंतुओं को मारे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे